यो ण पूर्वं यो वै वे वेद प्रयोपति तस्म तंगदु प्रकाशम मु वै शह प्रवदे ओ शांति शांति, शांति कर शंकरचार्यवंबादरायनम सूत्रहास्य वंदे पुनः गुरात्मेती मूर्ति भेद दक्षिणामूर्ताये नमः ओम शांति शांति शांति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस ग्रंथ के तीसवे श्लोक का विचार हम लोग कर चुके हैं इकतीसवें श्लोक से आगे वाले श्लोकों की चर्चा होनी है तीसवें श्लोक में बताया गया तत्त्वम पदार्थ शोधन पूर्वक ही आत्मज्ञान हो सकता है जब तक तत्पदार्थ तम पदार्थ की उपाधियों का भागत्याग लक्षणा से परित्याग नहीं करते और उपहित अंश मात्र का उपादान नहीं करते तत्पदार्थ के रूप में निरुपाधिक शुद्ध चेतन मात्र को समझना होगा और तुम पदार्थ भी वेष्टी शरी, शरीर त्रय से रहित वेष्टि शरीर त्रय है उपाधि उनसे रहित तो चैतन्य मात्र हो जाएगा त्वम पद भी चैतन्य तत्पदार्थ भी है चैतन्य स्वरूप त्व पदार्थ भी है इनमें भेद सा दिखाने वाली उपाधियों का तो परित्याग हुआ जहद लक्षणा से और अजहद लक्षणा से चैतन्य मात्र त्व पदार्थ के रूप में निश्चित हुआ तत्पदार्थ के रूप में निश्चित हुआ वो जो तम पदार्थ और तत्पदार्थ हैं लक्षणा से निश्चित उनका स्वरूपत भेद नहीं है क्योंकि दोनों भी निर्विशेष हैं अत स्वाभाविक इनका ऐक्य है और उस स्वाभाविक ऐक्य को तत्वमशादी महावाक्य बताता है। बताते हैं इसलिए तत्वशादी महावाक्यों को कहा जाता है ब्रह्मात्म एकत्व के ज्ञापक प्रमाण प्रमाण ज्ञापक होता है कारक नहीं होता शास्त्र जो भी प्रमाण होगा वो वस्तु का जैसा स्वरूप है ऐसा बताता है तो तत्वशादी वाक्य भी प्रमाण है ब्रह्मात्म के ब्रह्मात्म स्वत ब्रह्मात्म एकत्व के यानी ब्रह्मात्म एकत्व स्वतः है स्वाभाविक है इस अर्थ का ज्ञापन मात्र तत्वमशादी वाक्यों से होगा अधिकारी विशेष को स्वाभाविक ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति तत्वमश वाक्यों से होगी इसलिए वो प्रमाण है वो ऐसा नहीं कि लक्षित तत्पदार्थ और तव पदार्थ स्वतः भिन्न हैं उनके भेद को मिटा करके अभेद का आधान दोनों के कर्ता हो तत्वमसी वाक्य ऐसा नहीं है तब तो कारक बनेगा और ज्ञापक होता है जो जैसा है वैसा दिखाना तो तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ तम पदार्थ का लक्ष्यार्थ स्वतः एक है और उनका जो स्वतः सिद्ध एकत्व तो है उसका ज्ञापन तत्वसी तो वाक्य ने किया यानी स्वाभाविक एकत्व विषयक तो अहम ब्रह्मास्मि इत्या परमात्मिका वृत्ति का, का वह उत्पादक बना और उस वृत्ति ने जो स्वाभाविक ब्रह्मात्म एकत्व विषय आवरण है समूल अध्यास उसको निवृत्त कर दिया तो स्वाभाविक एकत्व अनावृत हुआ और किसका कौन एक है चेतन तो इसलिए वह स्वतः ही भाषित होगा मैं के रूप में जिनके बुद्धिस्त ब्रह्मात्म एक विषयक आवरण अहम ब्रह्मास्मि से साक्षात्कारात्मिका वृत्ति से निवृत्त हुआ या निबाधित हुआ उन्हें स्वतः सिद्ध अहम ब्रह्मा अहम के रूप में ज्ञात होगा अनुभव में आता रहेगा स्पृहित होता रहेगा अनुभव में आएगा का मतलब अनुभवीता अलग और अनुभव में आने वाला ब्रह्म अलग ऐसा नहीं मैं के रूप में स्फुरन होता रहेगा कि वह मैं स्वयं हूँ ऐसा वो चेतन मैं के रूप में भाषित होता रहेगा ये बात तीसवे श्लोक में बताई अब एक श्लोक से लेकर के पैतीसवे श्लोक तक ये बताया जा रहा है कि तत्वमशादी वाक्यों का विचारात्मक श्रवण मात्र करने से यदि अहम् ब्रह्मास्मि बोध नहीं हुआ आवरण का निवर्तक तो साधक को चाहिए कि वह युक्ति से ब्रह्मात्म एकत्व की निश्चायी का युक्तिया और ब्रह्मात्म भेद की बाधक युक्तिया उनसे यही चिंतन करें यही साधना है उसकी यह चिंतन ही इस अभिप्राय से ये पांच श्लोक आ रहे हैं तो इकतीसवे श्लोक का उच्चारण कर लें देहान्यवान्न में जन्म जराकाशलयादय शब्द संगो निरी न चमनस्वान्न मे दुख राग द्वेष भया रागद्वेश भयादय अमना शुभ्रम इत्यादि श्रुतिशासना तो इन दो श्लोकों का पहले विचार कर लें तो मे जन्म जरा लयादयह न संति संति इस क्रिया पद का अध्यार कर दीजिए क्योंकि बिना तिगंत पद के वाक्य नहीं होता है ना और नहा कोई तिगंत पद एकतीसवे श्लोक में है नहीं तो ये कहा जाता है यत्र यन क्रिया न दृश्यते तत्र असभुवी ये व्याकरण का ऋषि त्रय में से ऋषि विशेष का वाक्य है व्याकरण के ऋषि त्रय हैं पाणिनि जी कात्यान जी और महाभाष्यकार पतंजलि जी तो इनमें से किसी एक का ये वचन है कि यत्र याने यस्मिन यनि यस्मूहे काचन क्रिया न दृश्यते क्रियापद होता है तिगंत तो काचन क्रिया न दृश्यते का अर्थ निकलेगा कोई भी क्रियापद प्रतीत नहीं हो रहा है जिस पद समूह में वहाँ असभूवि अनुवर्ते, थे। अनुवर्ते थे। कौनसी कौन सा वचन है अनुवर्ते द्विवचन इसका कर्ता कौन होगा असभुवि ये भी द्विवचन है असभुवी धातु है इसे कवि का रूप कैसे चलता है कवि ही कवि कवय ऐसे असभूवी ये इतर इतर दोन समास है इतर इतर दोन समास में या तो दो पद में हो जाए तो नित्य द्विवचन ही रहता है और एक वचन और बहुवचन के प्रत्यय नहीं आएंगे और यदि अनेक पदों में इतर इतर दोन समास हो जाए तो बहुवचन होगा तीन या तीन से अधिक में हो जाए समहार द्वंद्व कितने भी पदों में हो जाए उसमें एक वचन ही रहेगा नपुंसकलिंग ही होगा ऐसा व्याकरण का नियम है तो यहाँ तो इतर इतर द्वंद्व समास होकर के बना है अस शब्द अस यानि अस धातु और भूवी यानी भू धातु अस धातु और भू धातु का इतर इतर दोन दो समास करने के बाद प्रथमा के द्विवचन में बना असभुवी वे हो जाएंगे अनुवर्तित इस क्रियापद के कर्ता का होगा अस धातु या भू धातु इन इनका अनुवर्तन होता है कहा पर जिस पद समूह में कोई क्रियापद नहीं है उस पद समूह में क्रियापद के रूप में या तो अस धातु से तिंग प्रत्यय करके प्रयोग कर लो तो क्रियापद हो जाएगा या भू धातु तो संति कहो या भवंती कहो यह अर्थ निकलेगा कि मैं जन्म जरा ये लहुवचन है और यहां इतरेतर द्वंदो समास हो करके फिर बना बहुरी समास इतरेतर समास हुआ पहले किसमें जन्म जरा कार्यश लय इन चार पदों में जन्म चा, जरा, चा, चा, चा। जन्म जरा लया। और ते आदि चरायचरादय ये जन्म जरा कार्य लयादय तो जन्म जरा कार्यश लदि विकार ये अर्थ निकलेगा आदि शब्द से ग्राह्य है यहां जो चार बताए गए हैं विकार जन्म रूप विकार जरा रूप विकार, रूपविकार रूप विकार और लय रूप विकार उनसे अतिरिक्त बाकी विकारों को भी लेना विपरिणाम आदि अपक्षय आदि ये कहीं एक विकार होते है शरीर में उन विकारों को लेना आदि शब्द से शरीर में होने वाले सारे विकार तो जन्म यानी उत्पत्ति जायते से बताई गई जो उत्पत्ति वो है जन्म एक इसका होता है स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर भी एक बार उत्पन्न होता है प्रारंभ में लेकिन प्राकृत प्रलय तक फिर वही रहता है वो बार बार उत्पन्न नहीं होता बार बार उसका जन्म नहीं होता और इस संसार में पुनः पुनः जन्म और मृत्यु जिसकी हो रही है वह है तीन शरीरों में से स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर एक बार जन्म लेता है महाप्रलय तक रहता है इसलिए तत्व है इसे व्यावहारिक तत्व कहा जाता है कारण शरीर का तो जन्म ही नहीं होता अनादि है वो। लेकिन शांत है तो जन्म और जरा यानी बूढ़ापन वृद्धावस्था एक किसमें आती है वृद्धि यानी जरा हो गई जरा अवस्था और वो होती है जरा नाम का एक विकार है वह स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर बूढ़ा नहीं होता कितना भी जीर्ण स्थूल शरीर दिखे लेकिन सूक्ष्म शरीर तो जीर्ण नहीं होता यानी जराग्रस्त नहीं होता ये जरा मनुष्य में ही है देवताओं में जरा नामक विकार नहीं होता स्थूल शरीर में भी इसलिए देवताओं का एक नाम है निर्जर गीता क्या नाम लघु सिद्धांत कौदी में एक निर्जर शब्द आता है हाँ, न जरा रही तो जरा के स्थान पर जर आदेश होता है जराया जरस अन्य तरस्याम अन्य तरस्याम शब्द का अर्थ होता है विकल्प से तो जरा के स्थान पर जरस आदेश होगा तो बन जाता है निर्जरा निर्जरस शब्द है तो जरा नामक विकार भी मनुष्यादी में अन्य देवता को छोड़कर के अन्य के स्थूल शरीर में होता है तो मनुष्यादि स्थूल शरीर गत जरा नामक विकार ये जरा शब्दार्थ हुआ और कार्यश्य कार्य कहते हैं क्रिशता क्रिशता कहते हैं क्रिश किसको कहता है? जो बहुत दुबला हो गया पहले अच्छा मोटा था तगड़ा था तो हड्डी हड्डी दिखने लगी तो क्रिश हो गया तो ये कार्यश्य क्रिशता कहो या कार्य कहो एक बात है शरीर क्रिश हो जाता है तो कृषि शरीर में एक धर्म रहता है कार्य विकार वह भी स्थूल शरीर में होता है और लय यानी विनाश वह भी, भी स्थूल शरीर का होता है आदि शब्द से जन्म जन्मानंतर भावी अस्तित्व वी परिणाम अपक्षय वृद्धि ये सब लीजिए जितने भी विकार हैं स्थूल शरीर में प्रतीत होने वाले इन चार से अतिरिक्त उनका परामर्शक है आदि शब्द इसलिए जन्म जरा काश्य संति ये प्रश्न है किसके हैं तो स्थूल शरीर येते संति ये जन्म जरा लय कार्यश लयादि स्थूल शरीर में है और स्थूल शरीर पांच भूतों से उत्पन्न हुआ है भौतिक है उत्पन्न हुआ है जड़ है परिच्छिन्न है और आत्मा तो अनुत्पन्न है अज है और अपरिचिन्न है चेतन है देहशैत्रिकता है इसलिए मैं शब्द से लीजिए मम अस्मत् शब्द के स्थान पर अनुवाद अन्वादेश में हो जाता है मैं आदेश तो मैं का अर्थ निकलेगा मम और मम यानी मेरे अस्मत् शब्द का सृष्टि का एक वचन है तो मेरे यह जन्म जरा कार्य लय विकार नहीं हैं न संति ये सब मेरे नहीं हैं किसके हैं स्थूल शरीर के हैं और मेरे क्यों नहीं हैं क्योंकि मैं स्थूल शरीर से अलग हूं ये जो प्रतिज्ञा वाक्य हुआ कि मैं जन्म न ली ये हैं प्रतिज्ञा वाक्य। इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु वाक्य है देहान्यत्वात् यदि देह ही मय होता तो देह में होने वाले यह जन्मादि विकार निश्चित ही मेरे होते लेकिन मैं तो देह नहीं हूं देह से अन्य हूं ये युक्ति है ना? इस युक्ति से आत्मा को देह से अतिरिक्त किया जा रहा है यानी तुम पदार्थ शोधन किया जा रहा है लक्ष्यार्थ तक पहुंचाया जाएगा वो जो मैं हूं वो है चेतन मात्र और उस चेतन में निरुपाधिक चेतन में कोई अन्य उपाधि नहीं है उपाधिक भेद दिखाने वाली और स्वतः भेद है नहीं तो स्वाभाविक ऐक्य हो जाएगा लक्षित तो तदर्थ के साथ लक्षित त्वर्थ तो का तो ये कहा गया कि मेरे जन्म जरा कार्शलयादि विकार नहीं है क्योंकि मैं शरीर से अलग हूं जिसके ये धर्म है तदरूप मैं नहीं हूं उससे अलग हूं आगे है शब्दादि विषयी संगो निरिंद्रिय न तो ये जो शब्दादि विषय हैं, शब्द आदि एशांते, शांति ऐसा बहुरी समास हुआ है आदि शब्द से ग्राये हैं, बाकी पांच विषय चार विषय शब्द से लिया गया शब्द विषय फिर रूप रस गंध स्पर्श ये जो विषय है शब्दादि ये भी इनके साथ शब्दादयच्चते विषयाश्चर्य कर्म धारे समास है शब्दादि में बहुरी समास और शब्दादि शब्द का विषय शब्द के साथ कर्मधारय समास तो अर्थ निकलेगा शब्दादि रूप शब्दाध्यात्मक विषय के साथ ये तृतीया है सह अर्थ में इसलिए उसका अर्थ निकलेगा के साथ शब्दादि विषय यहां जो तृतीय विभक्ति है बहुवचन उसका अर्थ करिए सह अर्थ में होने से के साथ तो शब्दादि विषयों के साथ ये अर्थ निकलेगा शब्दादि विषय इस पद का शब्दादि विषयों के साथ क्या तो संग, यानी संसर्ग संबंध संश्लेष अन्वय ऊपर से ले आइए में पद को और संति अस्ति क्रिया का अध्यय करिए क्योंकि संग का निषेध करना है निषेध एक है इसलिए एक वचन होगा अस्ति तो शब्दादि विषय ही में संग अस्थि न च अस्थि ये एक वाक्य बना कि शब्दादि विषयों से मेरा कोई संसर्ग नहीं है शब्दादि विषयों से संस्लिष्ट मैं नहीं हूं क्यों शब्दादि विषय जिसके होंगे जिस प्रमाण के होंगे उसी प्रमाण का शब्दादि विषय के साथ संसर्ग बनेगा संबंध बनेगा तो चक्षरादि इंद्रियों श्रोत्रादि इंद्रियों के विषय हैं शब्दादि इसलिए श्रोत्रादि इंद्रियों का तो शब्दादि विषयों के साथ संसर्ग होगा संबंध होगा श्रोत्र इंद्रिय का शब्द के साथ होगा चक्षु इंद्रिय का रूप के साथ होगा रसन इंद्रिय का रस के साथ होगा तोग इंद्रिय का स्पर्श के साथ होगा घृण का गंध के साथ होगा लेकिन ये जो इंद्रिया हैं, ये तो भौतिक होने से अनात्मा है और मैं तो अहम अर्थ आत्मा हूं तो इंद्रियों के विषय के साथ संपर्क के कारण मेरा संपर्क इंद्रिय के क्या नाम विषय शब्दादि विषयों के साथ हुआ ये नहीं माना जाएगा इंद्रियों का संसर्ग विषयों के साथ है जैसे जन्मादि विकार शरीर के हैं ऐसे शब्दादि विषयों के साथ संसर्ग इंद्रियों का है और जिन इंद्रियों का शब्द आदि विषयों के साथ संसर्ग है उन इंद्रिय रूप ही यदि मैं होता तब तो मेरा भी शब्दादि विषयों से संसर्ग माना जाता लेकिन मैं तो अनिंद्रिय हूँ निरिंद्रिय हूँ निरिंद्रिय का अर्थ है इंद्रिय रहित निर ये उपसर्ग है वो बताता है राहित्य को अभाव को किसके इंद्रियों के मेरी कोई इंद्रिय मैं इंद्रिय रूप नहीं हूं इंद्रियत्व का अभाव मेरे में है इंद्रियत्व का अभाव होने से इंद्रियव धर्म से युक्त चक्षरादि रूपादि से संस्लिष्ट हो सकते हैं उनके संसर्ग से संश्लेष से मैं रूपादि से संस्लिष्ट हूं ऐसा नहीं माना जा सकता यह अर्थ निकलेगा तो शब्दादि विषय संगो तया न इस प्रकार इकतीसवें श्लोक की चर्चा संपन्न होती है तो ये एक प्रकार से शरीर और इंद्रिय से आत्मा अलग है ये तुम पदार्थ शोधन हो रहा है ना आगे है बत्तीसवा श्लोक इसका भी उच्चारण हम लोग कर चुके हैं तो मैं दुःख राग देश भयादय न संति संति क्रियापद का अध्यय कर दीजिए संति क्रियापद के अध्यय करने में प्रमाण क्या है हाँ य्रिया न दृश्यते त्रभुवी अनुर्ते ये जो व्याकरण शास्त्र में जिन्हें आप्त के रूप में स्वीकार किया है ऐसे मुनि त्रय में से एक मुनि विशेष का वाक्य है ये ये प्रमाण हो जाएगा इसी के आधार पर संति क्रियापद का अध्याय होगा। तो मे दुख राग दयह, द्वेश द्वेश भयादयः न संति का अर्थ निकलेगा मेरे में या मेरे धर्म दुख नहीं है अने दुख रूप विकार मेरा नहीं है न तो राग नामक दोष मेरा है न तो द्वेष नामक दोष मेरे में है न तो भय नामक दोष मेरे में है ये दुख राग द्वेष भय इन चार का दोन दो समास करने के बाद आदि शब्द के साथ बहुरी समास हुआ तो दुख राग द्वेश भयानी आदिनी ये शांति दुख भय राग दुख राग द्वेष भया गया धर्मा तो दुख हैं राग हैं द्वेष हैं भय हैं और आदि शब्द से ग्राह्य इच्छा है क्रोध है संस्कार है ये सब मन के धर्म ये मन के धर्म है मन में रहता हैं दुख भी मन का धर्म है ना इच्छा द्वेष सुखम दुखम एक क्षेत्र कुटी में आया और ये विकार रूप क्षेत्र है इसका विकारी कौन होगा ये जिसका विकार होगा वो इसका विकारी है यानी धर्मी है मन तो ये मन के धर्म है कौन दुख राग द्वेष भय मन में होता है और आदि शब्द से इच्छा धर्म अधर्म आदि ये सब लीजिए सुख ये सारे के सारे मन के विकार है मनोविकार होने से मेरे नहीं हैं, क्योंकि मैं मन से भिन्न हूं ये कहते हैं कि अमनस्वात् क्यों मेरे नहीं हैं? ये दुख राग द्वेष, आदि व्यवहार अवस्था में अज्ञान दशा में तो हमें मैं दुखी हूं मैं राग युक्त हूं मेरे में द्वेष है मुझे दुख पहुंचाने वाले के प्रति ये अनुभव तो होता है दुखादि धर्मी के रूप में अहम अर्थ का और आप कह रहे हो कि ऐसा चिंतन करो कि रा, दुख राग द्वेष आदि मेरे धर्म नहीं है तो अनुभव विरुद्ध चिंतन बता रहे हो तो कहते हो अनुभव भ्रांति है ये वास्तविक रूप से जिसके हैं वास्तविक जल की अनुभूति कभी होगी तो किस रूप में होगी शीतल के रूप में जल का जल में तो शीतल स्पर्श ही रहता है ना इसलिए शीतम जलम यदि उष्णम जलम ऐसी प्रतिति होती है वे भी अनुभूति है तो ये अनुभूति है, तो है भ्रांति शीतम जलम ये अनुभूति है रमा यथार्थ ज्ञान तो उष्ण स्पर्श धर्म है जिस अग्नि का उस अग्नि के संसर्ग से जल उष्ण हुआ इसलिए दूसरे के संपर्क से उष्ण धर्म अनुष्ण जो जल है उसमें आया ऐसे भयादि से रहित जो मैं हूं अहम अर्थ आत्मा उसका अविद्यक तादात्म्य भ्रांत पुरुष मन के साथ करता है और ये संसर्ग अध्यास आत्मा का दुखादि धर्मी मन के साथ होने पर मन के धर्म का आत्मा में आरोप होता है आत्मा के धर्म के रूप में प्रतीत होते हैं वो भ्रांति है जैसे जल की उष्ण स्पर्श धर्मी के रूप में प्रतिति वो भ्रांति है इसलिए भ्रांति रूप अनुभव विरुद्ध युक्ति ये प्रमाण विरुद्ध नहीं मानी जाएगी वो प्रमाणाभास है और उस प्रमाणाभास के साथ विरोध तो होना ही है भ्रांति तो यथार्थ स्वरूप की आवरण है भ्रांति का ही दूसरा नाम है अध्यास और अध्यास को कहा जाता है तुला विद्या। तुलाविद्या तुलाविद्यान कार्य विद्या ये कार्य विद्या है कैसी आपके स्वरूप को आवरण करने वाली और उसके कारण स्वरूप आवृत्त है निर्विशेष चेतन रूप निर्विशेष आनंद रूप इसलिए कोई अनुभव विरुद्ध युक्ति नहीं है अनुभवाभास विरुद्ध है और इस युक्ति को प्रमाण मूलक दिखाने के लिए मुंडक मंत्र का एक वाक्य प्रमाण के रूप में बताता है। अप्राणो यमना सुब्रह इत्यादि श्रुति शासनात तो ये जो युक्तियां हैं अभी बताई हुई डेढ़ श्लोकों के द्वारा ये ये बताती हैं कि आत्मा कैसा है तो सुब्रह याने नित्य शुद्ध है उसमें दुख राग द्वेष आदि कोई अशुद्धि नहीं है शुभ्र है शुद्ध है तो ये दुख राग द्वेष आदि अशुद्धि है किसकी फिर तो मन की और आत्मा मन से अलग है प्राण से अलग है प्राण शब्द से मुख्य प्राण को भी और इंद्रियों को भी लेना तो यह कहते हैं अप्राणो यानी प्राण रहित हूं मैं का मतलब मुख्य प्राण भी मैं नहीं हूं वो भी भौतिक है अपचीकृत पंचमाभूतों के सम्मिलित रजु उनका परिणाम है प्राण इसलिए भौतिक होने से मेरे मैं भौतिक प्राणात्मक नहीं हूं उससे अलग हूं रहित हूं अप्राण आत्मा और कैसा है तो अमना यानी मन से भी पृथक है अलग है अन्य है तो एक प्रकार से प्राण में कोष मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष से अलग आत्मा है यह बात चार कोषों से अलग है आत्मा ये बताई गई इसी श्रुति के आधार पर डेढ़ श्लोकों के द्वारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से अलग आत्मा है कहो या स्थूल शरीर रूप अन्नमय कोष से और प्राणमय कोष मनोमय कोष तथा विज्ञानमय कोषात्मक सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म शरीर में तीन कोष है ना इनसे अतिरिक्त आत्मा है यानी अहम है अर्थात मैं हूं तो ये तो ये कोष चतुष्टय के धर्म है अन्न में कोश के धर्म हैं जन्म आदि उससे मैं अलग हू प्राण मय कोश मनोमय कोष विज्ञान में कोष के धर्म हैं दुख राग द्वेष भय आदि उनसे भी मैं अलग हूं इसलिए मैं इन कोशों के धर्म से युक्त नहीं हू निर्विकार हू तो इसमें प्रमाण हुआ अमना हेमना सुब्र अणो हेमना शुभ्र दिव्यो हमूर्त पुरुष सबाभ्यंतरोज अप्राणो हेमना शुभ्र क्षरा परतः पर ऐसा आता है मुंडक मंत्र तो ये बताया जा रहा है कि दिव्य है का मतलब स्वयं प्रकाश है उसे भाषित होने के लिए अपने स्वरूप से अतिरिक्त अन्य किसी चेतन की अपेक्षा नहीं है इसलिए स्वयं प्रकाश है दिव्य और अमूर्त है का मतलब निष्क्रिय है मूर्त होता है क्रियावान क्रिया है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में रहने वाली यानी कोश चतुष्टय में रहने वाली और मैं तो अक्रिय हूं दिव्यो मूर्त पुरुष और देशतः तो परिच्छिन्न नहीं हूं अपितु व्यापक हू इसे बताया गया सब बाह्या विशेषण से बाहर भी हूं अंदर भी हू और आज हूं जन्मादि विकारों से रहित हूं क्योंकि जन्मादि विकार स्थूल शरीर क्या है अन्नमय कोश कोष क्या है उनसे मैं रहित हूँ और भयादि से रहित हूं क्योंकि अप्राणो हयमना तो निष्क्रिय होने से प्राण रहित हूं प्राण तो सक्रिय है और इंद्रियों का इंद्रियों में प्राण शब्द से ग्राही इंद्रियों में रागद्वेश होता है इंद्रिय से इंद्रियार्थे रागद्वेश व्यवस्थित हो ये गीता वचन बताता है कि इंद्रियों के अपने अपने विषयों में राग द्वेष निश्चित है व्यवस्थित का अर्थ है निश्चितो तो उनसे उनके धर्मों से रहित है आत्मा अहम अर्थ ये दिखाया गया अप्राणो यमना इत्यादि से और अक्षरात्त पर तो परत अक्षरा इसमें अक्षर शब्द का अर्थ है गीता में जो अक्षर पुरुष बताया है गीता में अक्षर पुरुष किसको बताया कूटस्थो कूटस अक्षर उच्चते कूटस्थो अक्षर उच्चते है ना क्षर सर्वाणी कूटस्थो अक्षर उच्चते और कूट कहा जाता है माया को वहां कूट शब्द का कूटस्थ में कुटस्थ शब्द का अर्थ कर दिया माया तो अक्षर कुटस्त है का मतलब अक्षर पदार्थ है माया कारण उपाधि आनंदमय कोष और उससे रहित है उससे भी लक्षण है इसे बताया गया आ, यहां पर उस वाक्य में अक्षरा परत परस है तो कार्य की अपेक्षा पर यानी सूक्ष्म अभ्यंतर व्यापक जो कारणभूत अव्याकृत है प्रकृति है वो है अक्षर और उससे भी पर है परमात्मा पुरुषोत्तम वो दिव्य ह्यमूर्त पुरुष इत्यादि से कहा गया वो पुरुष है तो उसी के लिए ये मंत्र बताया कि अप्राणु यमुना सुब्र इत्यादि श्रुति वचना तो भार भार के लिए बार, बार बार ऐसा ही चिंतन कर, करना पड़ेगा बार बार अपनी अहम वृत्ति को ले जाना पड़ेगा तमर्थ के तम शब्द के लक्षार्थ के वो अभिमुख हमारी अहम वृत्ति उत्पन्न होते ही पंच कोशों में से किसी को भी अपना आलम्बन न बनाए तो किसको आलंबन बना ले पंचकोषों का जो साक्षी है चेतन उनसे अलग उसे अहम वृत्ति का आलंबन बना ले यही साधना बार बार करते रहे कब तक जब तक उस साक्षी को हमारी अहम बिना प्रयास के आलंबन नहीं करती तब तक प्रयास जारी रखें। ये सबसे ऊंची साधना मानी जाती है वेदांत की ये ज्ञान के साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन है विवेक चुड़ा मणि में भगवान भाष्यकार ने कहा मोक्ष साधन सामग्रिया भक्तिरवीयसी मोक्ष साधन का मोक्ष का साधन वो कौन है ज्ञादे तो के अनुसार अहम् ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार मोक्ष साधन है और उसकी जो सामग्री है सामग्री कहते हैं साधन समूह को मोक्ष का तो केवल साधन है यानी एक ही साधन है रीते ज्ञानान न मुक्ति मात्र ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार अकेला ही मोक्ष का साधन है मोक्ष की सामग्री नहीं होती अनेक साधन मोक्ष के नहीं है ज्ञान ही एक साधन है और उस ज्ञान की तो सामग्री है इसलिए मोक्ष साधन सामग्री शब्द का अर्थ निकलेगा अहम् ब्रह्मास्मि ज्ञान का साधन समूह अहम् ब्रह्मास्मि इस ज्ञान के प्रति अनेक साधन है वो भी साक्षात साधन तो हैं प्रमाण तत्वमशादी वाक्य और परंपरया ज्ञान के साधन हैं निष्काम कर्मयोग से लेकर के निधि पर्यंत के जितने भी आपके प्रयास से संपन्न होने वाले साधन तो निष्काम कर्मयोग से लेकर के निधि पर्यंत कितने साधन हैं बहुत सारे साधन हैं निशाम कर्म है उपासनाएं हैं फिर वेदांत श्रवण है फिर मनन है निधि ध्यास ऐसे कई एक साधन है साधन ऊपरती आदि तिथिका बहुत सारे साधन है और इन साधनों का ज्ञान में उपयोग है ज्ञान के प्रतिबंधक तत्त दोष की निवृत्ति के द्वारा ये परंपराया साधन है तो इसलिए इन सब सामग्री में यदि श्रेष्ठ कोई साधन है ज्ञान का तो वो है भक्ति लेकिन भक्ति का क्या स्वरूप है तो स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधियते स्व यानि अपना स्वरूप यानी उपाधि के बिना जो आत्म स्वरूप है स्वयं का निर्विशेष स्वरूप त्व पद का लक्षार्थ इसका अनुसंधान करो फिर उस लक्षार्थ का शोधित तदर्थ के साथ कोई भेद नहीं है अभेदार्थ अनुसंधान यानी पदार्थ का तथा वाक्यर्थ का विचार चिंतन यही भक्ति है और इस भक्ति से छोड़ करके दूसरा कोई भी अन्य साधन श्रेष्ठ नहीं है बाकी कनिष्ठ ही साधन है ज्ञान के और ज्ञान मोक्ष का साधन है तो वो भक्ति है स्वरूपानुसंधान स्वरूपानुसंधान ऐसा ही किया जाएगा अनादिकाल से असंख्य जन्मों से पंच पोष रूप उपाधि को ही हम इनके साथ आविद्यक तादात में करके अपना स्वरूप मानते आ रहे हैं अनात्मा को ही आत्मा समझते आ रहे हैं इसलिए अनात्मा के आत्म रूप से संस्कार बहुत दृढ़ हुए हैं उन अनात्मा के आत्म रूप से संस्कारों का निराकरण होगा आत्मा का ही आत्म रूप से संस्कार पड़ेगा तो और आत्मा वास्तविक आत्मा कौन है सच्चिदानंद निर्मल ये बताया था ना तो आत्मा नित्य चेतन नित्य आनंद तथा नित्य शुद्ध है वो मैं हूं उसे अहम वृत्ति का आलमन बनाना और पंचकोषों को अहम वृत्ति का आलंबन बनने से रोकना यही माना जाता है स्वरूप अनुसंधान रूप भक्ति कर रहा रहे ये सर्वोत्कृष्ट साधना है ये यहां पर आ, कहा गया तो अब मान लो ऐसा स्वस्वरूपानुसंधान सो, सो, करते करते शुभ संस्कार एकत्रित हुए उसे अशुभ संस्कार निवृत्त हुए शुभ संस्कार कहा जाता है ब्रह्म के आत्मरूप से संस्कार शुभ संस्कार है वासना कहा जाता है इसे और अशुभ संस्कार या अशुभ वासना कहा जाता है अनात्मा पंचकोशों के आत्मरूप से संस्कार आत्मा आत्मा के भेद के संस्कार आत्मा परमात्मा के भेद के संस्कार ये विपरीत संस्कार है अशुभ संस्कार है ये संस्कार जब अभेद के संस्कार प्रबल होंगे तत्वशी वाक्यार्थ के संस्कार हमारी बुद्धि में प्रबल होंगे श्रवण मनन निधिध्यासन से तब वो अशुभ संस्कार हो जाएंगे शिथिल शुभ संस्कार हो जाएंगे प्रबल तो नियम है संसार का कि दुर्बल परास्त होता है प्रबल से तो शुभ संस्कार प्रबल हो जाएंगे तो अशुभ संस्कार परास्त हो जाएंगे फिर वे आपकी अहम वृत्ति का बलात्हरण करके पंच कोषों में से किसी कोष में नहीं ले जाएंगे अहम वृत्ति को अपितु अनायास जब संस्कार प्रबल होंगे तो ये प्रबल शुभ संस्कार आपकी अहम को आपका जो वास्तविक स्वरूप है सच्चिदानंद निर्मल उसी को आलमन बनाने में सहयोगी बनेंगे सहाय करेंगे आपकी तो उस समय फिर तत्वशी वाक्य से अहम ब्रह्माषमी ये प्रमा होगी और उस प्रमा से निवृत्त हो जाएगा आवरण दोष तब तक तो साधना है आपको शुभ संस्कारों को इतना अर्जित करना है अपने श्रवण मनन निधि ध्यान से कि अशुभ संस्कार एकदम निष्क्रिय बन जाए आपकी अहम वृत्ति का अपहरण कर न सके जब अशुभ संस्कार अपहरण करेंगे तो रावण ने जैसे सीता माता का अपहरण कर लिया लंका में ले जा करके रख लिया ऐसे आपकी अहम वृत्ति का अपहरण कर लेते हैं रावण स्थानीय अशुभ संस्कार तो ले जाते हैं कहा पर लंका में लंका है ये पंचकोष इनमें से किसी न किसी में रख लेता हैं अहम को फिर इन पंचकोशों के जो धर्म है विकार है इन विक, विकारों से विकृत अपने आप को महसूस करते हम और जब शुभ संस्कार रहते हैं वानर सेना हनुमान जी साहेक तो अहम रूपी सीता आपका जो वास्तविक सच्चिदानंद निर्मल स्वरूप है वही राम है उस राम के पास ही रहती है अहम रूपी सीता राम के साथ रहेगी तो ये शुभ संस्कार एक प्रकार से आपकी अहम वृत्ति की सुरक्षा करता है। आगे हैं तैतीसवा श्लोक वो तैतीस चौतीस और पैंतीस इन तीन श्लोकों में ये बताया जा रहा है कि जब श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के करुणापूर्ण हृदय से निकले हुए तत्वशादी वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति होगी किसको होगी जिसके चित्त में प्रबल संस्कार है उन्हीं को तो वे अहम ब्रह्मास्मि इससे आवरण दोष से रहित अपने अनावृत ब्रह्म भाव को स्वयं ही तदात्मक होकर के अनुभव करते रहेंगे अनुभव होगा उनको अब एक बार वो अनुभव में आया स्वरूप तो हमेशा वही रहेगा उसे फिर कभी देहादि में आत्मभाव नहीं होगा सत्य सत्यात्मभाव तो उनकी अनुभूति को प्रकट करने वाले ये एक प्रकार से श्लोक है दो तीन इसका उच्चारण कर लें। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो।, नित्यो निर्विकल्पो निरंजन निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्त निर्मल तो जिसे अहम् ब्रह्मास्मि बोध हुआ उससे ब्रह्मात्म एक अनावृत हो गया उसे मय के रूप में देहादि की अनुभूति नहीं होगी तो निर्विशेष ब्रह्म की मय के रूप में अनुभूति होगी तो उस निर्विशेष ब्रह्म में जैसा है स्वरूप निर्विशेष ब्रह्म का वो अपना स्वरूप अनुभव करेगा देह में तादात्म्य करने से देह को ही अपना स्वरूप समझता है तो देह के धर्मों को अपने धर्म समझता है ऐसे निर्विशेष ब्रह्म के निरूपाधिक ब्रह्म के जो जो श्रुति ने धर्म बताए हैं निर्विशेषता के बोधक वैसा अपने को समझेगा इस दृष्टि से जो निरूपाधिक ब्रह्म है उसे श्रुति ने क्या बताया है यहां पर बताए जा रहे हैं नौ धर्म। नौ शब्द हैं वो ब्रह्म की निर्विशेषता का ज्ञापन करते हैं वो धर्म नहीं है नव शब्द हैं उनसे ब्रह्म की निर्विशेषता ज्ञापित होती है और ब्रह्म निर्विशेष इन शब्दों से ज्ञापित परिलक्षित जो निर्विशेष ब्रह्म है वो अपने से भिन्न कहीं होगा ऐसा अनुभव ज्ञानी नहीं करता अपितु ये शब्द मेरे वास्तविक स्वरूप को परिलक्षित कर रहे हैं मेरी निर्विशेषता का ज्ञापन कर रहे हैं ऐसा अनुभव करता है तो निर्गुण ब्रह्म को बताया है श्रुति ने तो ब्रह्म ज्ञानी भी अपने आप को समझेगा कि मैं निर्गुण हूं निर्गुणोश्मी अस्मि क्रियापद को सबके साथ जोड़ दीजिए निर्गुणोस्मी का अर्थ होता है मैं निर्गुण हूं मेरे में कोई गुण नहीं है सत्वरजतम सर्वज्ञत्व सर्वशक्ति या जो उपासना के लिए तत्पद वाचार्थ में बताए जाने वाले गुण होते हैं सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्व विजयत्व आदि ये सब सगुण में रहने वाले औपाधिक जो गुण हैं सत्य आदि वे गुण निर्विशेष ब्रह्म में नहीं है और मैं निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप हूँ तो मेरे में भी नहीं है ये अहम निर्गुणोस्मी मैं अल्पज्ञ अल्पशक्ति शक्ति हूं और ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है ऐसा नहीं है हम दोनों निर्विशेष एक चेतन है ब्रह्म निरुपाधिक ब्रह्म क्या करता है निष्क्रिय है वो कोई क्रिया नहीं करता तो मैं भी तो निर्विशेष ब्रह्मस्वरूप हूं इसलिए क्रिया रूप विकार मेरा नहीं है मैं भी अकर्ता ही हूं निष्क्रिय ही हूं क्रिया का आश्रय नहीं हूं और ब्रह्म का अंतिम दिन कब आएगा वो नित्य है अनादि अनंत है इसलिए उसे नित्य कहा जाता है नित्य यानी सत्य अबाधित तो। तो मैं अबाधित तो। हूं मैं ही एक नित्य हूं ब्रह्म नित्य का मतलब मैं नित्य हूं मेरे में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है ना। लेकिन वो मैं कौन ये शरीरादि नहीं पंचकोषों से अतिरिक्त पंच का साक्षी उसमें और निर्विशेष ब्रह्म में कोई भेद नहीं है अहम कहने से पंच का साक्षी लेना और उस अहम अर्थ में और निर्विशेष ब्रह्म में एकता है वह नित्य हैं तो मैं भी नित्य हूं क्योंकि दोनों एक ही है और कैसा है ये कितने हुए चार तीन विशेषण हुए निर्विशेषता को बताने वाले निर्विकल्पो विकल्प कहा जाता है विकार को क्रिया संकल्प विकल्प होता है ना तो ये जो विकल्प है विशेषता उस विकल्प रूप विशेषता से भी रहित निर्विकल्प हूं संकल्प विकल्प आदि से रहित हूं संकल्प विकल्पात्मक मन है इसलिए संकल्प विकल्प मन के विकार है और मैं तो अमना हूं इसलिए निर्विकल्प हूं यानी निर्विशेष हूं निर्विकल्प का अर्थ निकलेगा निर्विशेष और निरंजन अंजन कहा जाता है आख में जो लगाया जाता है ना है आंख में लगाया जाता है क्या सुरमा अंजन है और उस उससे रहित निरंजन का मतलब कोई दूसरा सुरमा आदि मुझे अपने आप को देखने के लिए आवश्यक नहीं है मेरा ज्ञान ने, मैं ही तो मैं से प्रकाशित हो रहा है मैं स्वयं अपने आप से प्रकाशित हो रहा हूं नेत्रों में सुरमा लगाते हैं नेत्र का विषय रूप स्पष्ट दिखे इसलिए रूप को ग्रहण करने की चक्षु इंद्रिय की शक्ति बढ़े या तो बरकरार रहे क्षीण ना हो उसमें सहयोगी होता है सुरमा अंजन मैं निरंजन तो मतलब मुझे अपने ज्ञान स्वरूप को उसकी प्रकाशमानता की शक्ति को बनाए रखने के लिए या बढ़ाने के लिए अंजन की जरूरत नहीं है निरंजन वो कभी समाप्त होने वाला ज्ञान नहीं है नित्य है ना निरंजन और निर्विकार जरादी विकार भी मेरे में नहीं है निर्विकार हूं निर्विशेष ब्रह्म में क्या विकार है कोई विकार नहीं है और निर्विशेष ब्रह्म का क्या आकार है कोई आकार नहीं इसलिए निराकार आकाश का ही कोई आकार नहीं है सुख का भी कोई आकार नहीं है दुख का भी कोई आकार नहीं है निराकार होने से तदाकार वृत्ति नहीं बनेगी ये नहीं कह सकते आकाश आकार वृत्ति बनती है कि नहीं बनती है और आकाश का कोई आकार है क्या सुख सुखाकार वृत्ति बनती है कि नहीं तो सुख का आकार कैसा है गोल है सुख या चतुष्कोन है स्वस्तिक के तरह है ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन उसकी अनुभूति यानी तदाकार वृत्ति बनती है तो निराकार होने पर भी निराकाराकार वृत्ति बनेगी अहम् निराकारोष्मी अश्मी का प्रत्येक के साथ अनुय करिए और अहम नित्य मैं नित्यमुक्त मुक्त हूं जिस समय अज्ञानी को अहम अर्थ बद्धसा महसूस होता है अविद्यावशात उस समय भी वस्तुतः आत्मस्वरूप बंधन का भी साक्षी होने से अविद्या का भी साक्षी होने से आविद्या कभी उसे बांध नहीं सकती उसके बंधन का हेतु नहीं बंध सकती वो बद्ध नहीं है इसलिए नित्य मुक्त है यानी बंधन की अनुभूति काल में भी मुक्त ही है ये ये तार्किकों ने बताया है परम महत परिमान आत्मा तो परिमाण रहित अपरिमित है उसका कोई परिमाण ये नहीं है आकाश आदि को विभू बताया है विभू द्रव्यों का परम महत परिमाण होता है तो परिमाण तो एक गुण है ना तो फिर निर्गुणत्व तो बाधित हो जाएगा निर्गुणत्व तो बाधित होगा ना परिमाण भी चौबीस गुणों में से एक गुण है तार्किकों का और आत्मा द्रव्य होने से उनके यहाँ तो परम महत्व परिमाण रूप गुण आत्मा में रह सकता है लेकिन वेदांतियों के यहाँ परिमाण रूप गुण से भी रहित है निर्गुण होने से तो नित्य मुक्त आत्मा नित्य मुक्त है कभी उसे बंधन ने स्पर्श किया ही नहीं इसलिए बद्धता की भ्रांति है और निर्मल निर्मल है यानी नित्य शुद्ध है निर्मल है का मतलब आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है तो नित्य शुद्ध होने से नित्य मुक्त है क्यों एक जैसे है हा और निराकार का मतलब आकार नहीं है जैसे आपका शरीर है इसमें गुण है रूप रस शरीर में रस है कि नहीं शरीर को कोई चाटेगा तो उसे शरीर में जो भी रस होगा खारा या पसीना है तो कुछ ऐसा आएगा ना तो रस हुआ गुण रूप हुआ ये गुण है और आकार उसकी दो हाथ हैं, दो पांव हैं, गर्दन और कमर के बीच वाला भाग है ये सब जो है ये आकार कहला है अब आप पहले कह रहे हैं निर्गुण और निराकार एक है अब निर्विकार कह रहे हैं अब तो विकार अलग है विकार है जन्मादि जन्म जरादि विकार होते हैं और गुण होते हैं रूप रस गंध स्पर्श आदि शरीर में दोनों भी हैं जन्मादि भी है विकार और गुणादि भी हैं इसलिए शरीर सगुण भी हैं और सविकार भी है विकारी हैं और आत्मा में गुण भी नहीं है आत्मा को चाट लो एक तो चाट ही नहीं पाओगे तो इंद्रिय का आत्मा के साथ संबंध बनेगा तो ना तो मधुर लगेगा ना खट्टा लगेगा और का मतलब रस, रसादी गुण रहित है और आपका ये जो है आकार जैसे मनुष्याकार आपका है शरीर का और अश्वाकार गवाकार जो शरीर का एक आकार विशेष हो रहा है गौ का और मनुष्य में कोई अंतर है कि नहीं विकार तो दोनों में है जन्मादि और रसादि गुण भी है लेकिन आकार दोनों का अलग अलग है इसलिए निराकार भी हुआ निर्विकार भी हुआ कौन आत्मा इसलिए ये सब सगुणत्व और स्वीिकारत्व क्या निर्गुणत्व और निर्विकारत्व कोई पुनरुक्ति नहीं है ये तब पुनरुक्ति मानी जाएगी जब सगुणत्व और विकारित्व एक होगा तो एक का ही निषेध करने के लिए दो पदों का प्रयोग होगा तो पुनरुक्ति होगी लेकिन ऐसा नहीं है विकारित्व अलग है उसका निषेध करने के लिए निर्विकार का सगुणत् तो अलग है उसका निषेध करने के लिए निर्गुण का तो नित्य मुक्तो निर्मलो अहम अस्मि ये चिंता जब अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति होगी तो अहम अर्थ की ऐसी अनुभूति होगी प्रतिफल ऐसा ही प्रतीत होगा हो मनुष्यादि शरीर रूप प्रतीत नहीं होगा ये शरीर उतना अलग दिखेगा जितना आप इस समय बाकी शरीरों को अपने से अलग मानते हो और इसको मैं मानते हो उतना ये शरीर अलग होगा और अहमर्थ जो मैं है वो ऐसा प्रतीत होगा तो ये आत्मात्म विवेक होगा ऐसा स्पष्ट अनुभव में आएगा दिद्यासन दिद्यासन दिद्यासन दिद्यासन दिद्यासन दिद्यासन दिद्यासन। हाँ निधि ध्यान के समय यानी जो विद्वानों की अनुभूति है उस अनुभूति को प्रयत्न से प्राप्त करना चाहता है जिज्ञासु तो जो जो विद्वानों को स्वभावतः अनुभव में आ रहा है अपना स्वरूप उसे प्रयत्न से तदाकार वृत्ति बना करके अनुभव करना चाहता है तो वो हो जाएगा साधन ज्ञान का ज्ञान तो पुरुष प्रयत्न प्रयत्नाधीन नहीं है ना वो प्रमाणाधीन है लेकिन प्रमाण ज्ञान किस किसको करा सकता है जिसे निधि ध्यान पर्यंत के प्रयत्न से अनायास ऐसा महसूस हो रहा है स्वरूप अपना वही फिर क्या करेगा तत्त्वमशी वाक्य से उत्पन्न हुई प्रमा से अपने वास्तविक ब्रह्मरूपता के आवरण से रहित होगा अनावृत उसका स्वरूप हो जाएगा तो निर्गुण हूं निष्क्रिय हूं निर्विकार हूं इत्यादि विशेषणों ने एक प्रकार से उपाधि जो गुणादि से युक्त है उनका निषेध करके नीति नीति इत्यादि से बताया कि यह उपाधि का स्वरूप मैं नहीं हूं यहां निर्गुण निष्क्रिय इत्यादि निषेधात्मक ही तो हुए वाक्य अब इन सब सबसे सगुणत्वादी विशेषताओं का निराकरण होने के बाद इनसे रहित कोई निर्विशेष धर्मी बचता है क्या यदि बचता है तो वो हो जाएगा वास्तविक अहमार्थ। वो जो अवशिष्ट अहमार्थ अर्थ है सगुणत्वादी उपाधि का निषेध करने के बाद अवशिष्ट रहा जो स्वरूप है निषेध अवधि के रूप में उसे बताया जा रहा है सर्व शवत्त बरतच्युता सदाशुद्ध निसंगो निर्मलचल अहम सर्व बहिरंत बहिरंतर्गत तो मैं सर्व शब्द से लेना संसार की प्रत्येक वस्तु सारी वस्तुएं, तो संसार की प्रत्येक वस्तु के अंदर भी बाहर भी जो संसार में महान से महान वस्तु हैं उसके भी अंदर से अंदर भी हूं बाहर भी हूं और जो संसार में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम वस्तु है उस सूक्ष्मतम वस्तु के भी अंदर बाहर हू का मतलब सर्वत्र व्याप्त हू देशतः अपरिचिन्न हूं तो अहम सर्व बहिंतर्गत अस्मि जो अवशिष्ट स्वरूप है मेरा सगुनादि उपाधिका का करने के बाद जो अवशिष्ट स्वरूप रहा वह मेरा देशत अपरिछिन्न स्वरूप है देशत अपरिछिन्नता को दिखाने के लिए दृष्टांत बताया आकाश का आकाश यद्यपि कालतः तो परिचिन्न है वस्तुतः तो परिचिन्न है लेकिन यहाँ दृष्टान्त जो देशतः तो अपरिछिन्नता रूप सामान्य अपेक्षित है वह आत्मा में है इसलिए उतने अंश में ही दृष्टांत है और दृष्टान्त दृष्टांत में सर्वथा साम्य नहीं होता ये नहीं लेना कि आकाश उत्पन्न हुआ है तो आकाश के तरह मैं भी उत्पन्न हुआ हूं तब तो जन्म रूप विकार से विकारी हो जाएगा आकाश तो विकारी ही है व्यापक होने पर भी उत्पन्न होता है नष्ट होता है इसलिए जन्म मरणादि विकार है आकाश में उसके विभाग भी होते हैं पंचीकरण प्रक्रिया में अपीकृत आकाश को दो विभागों में विभक्त करता है ना इसलिए सावय भी है सांस भी है तभी तो दो विभाग होते हैं तो वो सब विशेषताएं आकाश की आत्मा में नहीं लेना देशत अपरिचिन्नता इतनी समानता आकाश की आत्मा में दिखाना दिखाने के लिए दृष्टांत है कि आकाशवत तो आकाश जैसे देशत अपरिचिन्न है कहीं है कहीं नहीं है ऐसा नहीं है अभी तो सर्वत्र है ऐसा मैं भी सर्वत्र हूं ये अर्थ निकलेगा अहम सर्वहिरंतर्गत तो आकाशवत और कैसा हूं मैं तो अहम अच्युतो अस्मि। अच्युत में चूत शब्द का अर्थ होता है स्वरूप से फिसलने वाला जो गिर जाता है उसे कहा जाता है स्वरूप से अलग होता है उसे चूत कहा जाता है और अच्युत कहा जाता है जो कभी भी अलग हो नहीं सकता अपने स्वरूप से तो हम से, मैं अच्युत हू का मतलब देशत कालतः वस्तुत सर्वदा अपरिचिन्न हू एक हूं अद्वितीय हूं कभी भी मेरे समान सत्ता वाली दूसरी कोई वस्तु रही नहीं तो अच्छुत अस्मि और क्यों अच्युत हो ये यदि प्रश्न पूछा जाए तो भास्कर भगवान उसका उत्तरार्ध में उत्तर देते हुए कहते हैं कि सदा सर्व अस्मि सदा यानी हमेशा नित्य सर्व का तो मतलब एक रस हूं मैं कभी भी मेरी एक रस्ता का सर्वात्मकता का मुझे अभान नहीं है जो साक्षी को कभी अपनी सर्वात्मकता का आभान रहा हो सर्वरूपता की वस्तुत ही सर्वात्मकत्व से वह प्रचित हुआ हो ऐसा नहीं है सदा एकरस होने से आत्मा अच्युत है आत्मा या मैं तो शुद्धो या नित्य शुद्ध हूं सदा शुद्धोस्मि हमेशा शुद्ध स्वरूप होने के कारण मैं हमेशा एक रस हूं और एक रस होने से अच्युत और निसंग मैं संग से रहित हूं यानी असंगो ही अयम पुरुष इस बृहदारण्य वाक्य के द्वारा परमात्मा की नित्य असंगता बताई जा रही है तो सदा निसंगोस्मी मैं हमेशा के, हमेशा निसंग ही हूं कभी मेरा किसी से कोई संबंध हुआ ही नहीं न मैं कभी किसी का मित्र बना न शत्रु बना न मित्र शत्रु भाव संबंध है मेरा किसी के साथ न पिता पुत्र भाव संबंध है दूसरा कोई हो समान सत्ता वाला तब तो संबंध बने लेकिन मेरी पारमार्थिक सत्ता है और उस सत्ता से रहित ही बाकी सब है पारमार्थिक सत्ता किसी भी अनात्मा की नहीं है ना, इसलिए असंग है निसंग है कौन पारमार्थिक सत्ता वाली ब्रह्म वस्तु तो सदा सर्वसम शुद्ध निसंगो निर्मलो अचलह तो निर्मल याने शुद्ध है और अचल याने निष्क्रिय है ये अवशिष्ट स्वरूप है वो मैं हूं निषेध्य मात्र का निषेध होने के बाद जो अवशिष्ट स्वरूप बसता है वह आत्मा है अहम अर्थ है पैतीसवें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओ पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय शांति शांति शांति ओ शातिशिशा शंकर शंकरचार्यव भावराय सूत्रभाष्य वंदे